नमस्कार मित्रों आज की तारीख के 21 दिसंबर 2012 ये वीडियो है चैप्टर 38 पे rahulmetha.com/301.html अंग्रेजी में है उसका हिंदी अनुवाद आपको मिलेगा rahulmetha.com/301-h.html h for हिंदी और 38 है कि किस तरह कौन से कानूनों के द्वारा कौन से कानून और प्रोसीजर के द्वारा महिलाओं पे जो अत्याचार होते हैं आ, आ, बलात्कार है, ऑफिस में सेक्स्युअल हरेसमेंट है, फिर ये आ, दहेज आ, का प्रताड़न है, तो वो कम हो सके। और आ, ये जो, ये वीडियो मैंने एक एक वीडियो मेरा पहले का भी है, ये चैप्टर मैंने लिखा था कुछ एकआसल पहले, और फेसबुक पर मेरा नोट्स है, फेसबुक में आप मेरे नोट्स के लिस्ट में जाएंगे 301. index में तो और ये जो दिल्ली का केस है उसमें क्विक एक्शन क्या कर सकते हैं तो पहले मैं दिल्ली के, के केस के बारे में बताऊंगा कि उसमें हम क्विक एक्शन क्या कर सकते हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट के जज को नागरिकों को हम नागरिकों को सुप्रीम कोर्ट के जज को पोस्टकार्ड से या एसएमएस से या किसी भी तरह से आदेश भेजना चा� ファストレックコードの記事を読みました。आ, यदि हमें तुरंत इसको फास्ट रेकॉर्ड में मुकरना है, तो हमें सीधा सुप्रीम कोर्ट के जज को कहना चाहिए, दिल्ली हाई कोर्ट चीफ जज को कहना चाहिए, उनको आदेश देना चाहिए कि हम कि उसे दिल्ली के फास्ट रेकॉर्ड के में मुकरे। देखो नागरिक है, वो कंस्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि भारत का नागरिक है, � और सुप्रीम कोर्ट के जज या हाय कोर्ट के जज और राष्ट्रपति को भी सामान्य आम नागरिक है वो आदेश दे सकता है फिर आदेश ना माने तो आगे देखा जाएगा कि भाई मेजोरिटी के आदेश को भी नहीं माना या कितने लोगों ने उसको आदेश मानने को बोला था वो बात की बात हुई पर ये 100 परसेंट कंस्टिट्यूशनल है कि आ फिर दूसरा आप सुप्रीम मैं मैं सुप्रीम कोर्ट के जज को हमें आदेश देना चाहिए कि जिस जज को ये केस दिया गया है उसको सिर्फ एक ही केस दिया जाए यानी वो खाली बैठता है तो भले खाली बैठे एक जज खाली बैठेगा ना बहुत सारे और जाचे तो एक जज को एक ही केस दिया जाए ताकि सुबह 10 से 5 तक एक ही मतलब उनका नार्को टेस्ट 100 दोसो आदमियों के बीच लिया जाएगा उसके बाद उसमें से जो आईडेंटिटी छिपानी है विक्टिम की आईडेंटिटी छिपानी है इसलिए विक्टिम का नया नाम है वो ब्लिप करके वो पूरा पार्ट है वो टीवी पे दिखाया जाएगा 私は何を言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うか मर्डर का चार लग सकता है मर्डर में खून होना जरूरी नहीं है मानलो मैं एग्जांपल देता हूं कि मानलो मैं गोली चलाता हूं आपको गोली लगती है और गोली से मृत्यु नहीं होती आपकी तो भी मुझ पे मर्डर का चार लग सकता है एटेम्प्ट टू मर्डर का भी लग सकता है मर्डर का भी लग सकता है, है, है।, है, है, है एटेम्प्ट टू Attempt और success की same punishment होती है। Crime को चार stage में बाँटा गया है Indian Penal Code में, intention, उसके बाद preparation, फिर attempt और success। तो attempt और success की एक ही सजा है, intention और preparation की कोई सजा नहीं होती। तो इसमें bus के बाहर फेंका गया था और इसलिए murder का charge लग सकता है, जिसमें फांसी की सजा हो सकती है। तो murder का charge इस पे लगाया है। फिर जो विक्टिम है दो विक्टिम है एक male victim female victim फीमेल विक्टिम है वो जबा देने की अस्तिती में नहीं है लेकिन उसकी जबानी अभी जबानी भी भी नहीं है उसके जो male victim की जबानी और बाकि जो material proof है और जो नार्कोटेस्से testimony आएगी उसके द्वारा इनको सजा दी सकती है, तो ये जो छह लोग हैं उनमें से छहों के छह या तीन चार को फांसी की सजा हो सकती है मर्डर के चार्ज और बाकी को मिनिमम पंद्रह साल की सजा हो सकती है अटैम्प्ट टू मर्डर के ऊपर। तो इस तरह से इस केस का पंद्रह-बीस दिन में जजमेंट आ सकता है। फिर हमें एमपी को आदेश देना चाहिए कि � जिसमें रेप हुआ हो, वायलेंस हुआ हो, पोटेंशियली फेटल इंजरी पहुंचाई गई हो, जो इस केस में है, तो इसमें फांसी की सजा हो और रिट्रोस्पेक्टिव फर्स्ट जनवरी 2000। तो फर्स्ट जनवरी 2000 यानी कि पिछले 12 साल से या पिछले 7 साल से जो भी डेट आपको ठीक लगे, मैं जो एमपी को आदेश भेजूंगा उसमें ये केस तो कवर हो ही जाएगा, लेकिन जितने पुराने केसे, जिसमें पोटेंशियली फेटल इंजरी पहुंचाई गई थी, तो उसमें उसको फांसी की सजा हो, तो उसमें भी फांसी की सजा हो, और दूसरा फिर हम प्रेसिडेंट को आदेश भेजे, एसएमएस भेजके कि ऐसे केस में क्लेमेंसी ना दिखाई जाए और दो महीने में क्लेमेंसी डिनाई कर दी जाए वो एक आदेश हमको अभी भी भेजना चाहिए अफजल गुरु मोहम्मद अफजल के केस में हमें प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी को एसएमएस से आदेश भेजना चाहिए कि वो मोहम्मद अफजल को कि क्लेमेंसी रिजेक्ट करे एक दिन के अंदर अब क्वेश्चन आता है कि किस तरह से इस तरह ये केस तो फांसी देना ही चाहिए इसमें फांसी देने से डर बढ़ेगा और अपने आप में केस कम होगा इस तरह के वारदातें कम होगी पर और भी स्टेप्स जरूरी है कि इसमें जो मेन कन्विक्टर रामाधार सिंह उसका आप हिस्ट्री देखो तो वो पहले कम से कम आठ-दस वायलेंट क्राइम कर चुका था छोटे बड़े और उसमें कुछ-, -कुछ तो अधिकतर ये जो छोटे और छोटे और मिडिल लेवल के वायलेंस के मारपीट के या इस तरह के केस थे, उसमें पुलिस और जज ने कुछ नहीं किया, उससे उसकी हिम्मत और बढ़ गई कि कौन रोकने वाला है मुझे और जब उसके साथियों ने देखा कि भाई इसने तो दस बार मारपीटाई की है या इस तरह की हरकतें की और उसको क एक आदमी 10-15-20 क्राइम करता है और उसको कुछ नहीं होता तो उसकी तो हिम्मत बढ़ती है लेकिन उसको देखकर दूसरों की भी हिम्मत बढ़ जाती है और फिर इस तरह से बड़ी और गंभीर वारदातें होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो छोटे जो वायलेंट केस है, उसमें क्यों उसको सजा नहीं हुई तो उसके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 最近のメディアがフォローを見ていると、このメディアフォローを見ていると、このメディアがフォローを見ていると、このメディアがフォローを見ていると、このメディアがフォローを見ていると、このメディアがフォローを見ていると、このメディアがフォローを見ていると、 रिचिका गर्ग, रित्तिका गर्ग, रिचिका गर्ग आ, आप गूगल करोगे तो मिल जाएगा पूरा केस तो उसमें भी मालेस्टेशन, एटेम्प्ट टू रेप के बजाय ब्रास्ट जज ने वो चार्ज कम करके मालेस्टेशन का कर दिया और निचली कोर्ट का जज को ईमानदार आ गया होगा तो उसने एक और क्लॉज ऐड किया कि एबेटिंग टू सीव्से� アトマティアカバテトウスメタサーギサジャオセティトウハイコーケジャネリシファーレケウォーチャーニカルディアウスプリムコーケジャネビリシファーレケウォージャジメントカエムラカトウフィルファイナリウスペクトウコンサーラカーモレスタシンカーウウスメビエクウィブブブにブブブブッダサータカエスのラアウトウィキメタサータカルデしトウジャパニニニニオティトウモレスタシンキセセセセセメメメメマツドサーギサジのオティア 私たちは、その後、私たちは、このような状況で、このようなった。で、このような状況で、このような状況で、このような状況で、このような状況で、このような状況で、このような状況で、このような状況で、このような状況で、このような状況で、このような状況で、このような状況で、このような状況で、このような状況で、このよう Smallest case of violence should be taken seriously कि जिसको कहते हैं कि teaching time saves nine कि छोटी-छोटी जो हिंसा की हरकतें हैं उसमें उसमें भी prompt fair fast judgement आना चाहिए तो बड़ी वारदातें होने की संभावना अपने आप कम हो जाती है तो किस तरह से हम ये सुधार सकते हैं तो पहले तो आप अदालत में जाओगे तो अदालतों की संख्या कम है ईमानदार लोअर कोर्ट के जज पहले तो बहुत कम लोअर कोर्ट के जज ईमानदार होंगे पर मान लो गलती से कोई ईमानदार आ भी गया तो वो काम ठीक से नहीं कर पाएगा क्योंकि दिन में 10-15-20 केस फाइल होते हैं अब एक जज ज़्म को जजमेंट देने में मिनिमम चार-पांच दिन दस दिन का टाइम चाहिए एक केस में और वो एक जजमे� では、このように言うと、このように言うと、このように言うと、このように言うと、このように言うと、このように言うと、このように言うと、このように言うと、このように言うと、このように言うと、このように言うと、このように言うと、このように言うと、このように言うと、このはうに言うと、このように言うと、 最後に、この件の件の件の件の件の件の件の件の件の件の件の件の件の件の件の件の件の件の件の件の件の件の件の件の件の件の件の件の件の件の件の件の件の件の件の件の件の件の件の件の件の件の件の件の件の件の件の件の件の件の件の件の件の件の件の件の件の件の件の件の件の件の件の件の件の件の件の件の件の件の件の件の件の件の件の件の件の件の件の件の件の件の件の件の件 どうしても行きたいです。 तो उनको भी कोड का infrastructure सुधारने का में रूची नहीं है। तो इसका solution है एक तो right to recall Supreme Court Chief Judge, right to recall High Court Chief Judge, right to recall Principal Sessions Judge और right to recall Law Minister. तो SMS भेज के नागरिक राष्टरपती को आदेश दे कि ये Law Minister inefficient है, कोड की संख्यानी बढ़ रहा है, इसको नौकरी से निकाल दो. और कि राष्ट्रपति को इनफॉर्म करें और उसके आधार पर राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री लॉ मिनिस्टर बदल सकते हैं तो जब लॉ मिनिस्टर को लगेगा कि मेरी नौकरी जा सकती है तो अपने आप कोर्ट की एफिशिएंसी बढ़ाएगा फिर नागरिकों की हमें चाहिए कि फिर ज्यूरी सिस्टम वो बहुत important है, jury system में अपने आप speed कैसे बढ़ जाती है, हर एक jury system में fast track court अपने आप कैसे हो जाती है, कि एक jury को एकी case दिया जाता है, यानि सुबह 10 से 5 तक एकी case चलता है, सुबह 10 से 5 तक एकी case चलता है, तो जाए रहे, 3-4-10 दिन में judgment आई जाएगा, तो इस case में, गैजेट में छापे। ज़ूरी सिस्टम का ड्राफ्ट मैंने चैप्टर 21 में रखा है, rahulmetha.com/301.htm उसमें चैप्टर 21 में आपको ज़ूरी सिस्टम का ड्राफ्ट मिलेगा। तो ज़ूरी सिस्टम आने से क्रिमिनल्स को सजा जल्दी होगी और सजा जल्दी होगी तो क्राइम्स कम होंगे। फिर राइट टू रिकॉल पुलिस कमिश्नर मतलब मैं � इस तरह के crime काम हो सकते हैं और crime होते हैं तो जल्दी से जल्दी punishment आ सकती है फिर आ, नार्को टेस्ट इन पब्लिक इस तरह के जो case है जैसे कि harassment का case है harassment in office या तो जो भी harassment in public place छेड़खानी के case है तो इसमें नार्को टेस्ट कंपल कम, सरी कर देना चाहिए कि नार्को टेस्टिंग पब्लिक हो या नार्को टेस्ट बिफोर ज़िरी और, और उसके आधार पे ज़िरी तय करे कि उसको सज़ा देनी है या नहीं और दूसरा वेपनाइज़ेशन ऑफ़ कॉमन्स कि बहुत सारे देशों में इस तरह के क्राइम्स कम क्यों होते हैं क्योंकि वहाँ पे अधिकतर महिलाएं अपने पास हैंडगन रखती हैं सॉर और जितने ज्यादा संख्याओं में महिलाएं अपने पास हथियार रखेगी आ, पिस्टल या रिवॉल्वर टाइप के छोटे छोटी बंदूकें आते हैं उतनी ये क्राइम होने की संभावना है कम हो जाएगी फिर पुटिंग लार्ज नंबर ऑफ कैमरा एट पब्लिक प्लेसेस जो बहुत सारे देशों में जैसे कि अमेरिका में चीन में जितने भी क्राउडे� जहाँ पे इस तरह की छेड़खानी वगैरह करने की संभावना ज्यादा होती है, तो वहाँ पे बड़ी संख्या में वो लोग लो हरेक कोने पे कैमरा रखते हैं, तो कैमरा में रिकॉर्ड हो जाता है और वो एक अपने अपने, अपने सबूत बन जाता है, कि जिसके आधार पर जिओरी उसे जेल की सजा कर सकती है। तो छेड़खानी का केस, ज, यदि � के बड़ी वारदातें होने की संभावनाएं कम हो जाएगी। छोटे क्राइम्स में जितनी ज्यादा पनिशमेंट्स होगी, उतने क्रिमिनल्स की हिम्मत कम होगी, पोटेंशियल क्रिमिनल्स की हिम्मत कम होगी। जिस आदमी ने, जब एक क्रिमिनल को सजा होती है, 10 साल की या 2 साल की, तो उससे 100 लोग जो सजाकों देखते हैं, उनकी क्राइम करने छोटा या बड़ा और सौ लोगों ने देखा और सौ लोगों ने देखा कि भाई इसको तो को, कोई एररेस्ट भी नहीं हुआ कोई प्रोसिक्यूशन भी नहीं हुआ कोई सजा भी नहीं हुई तो उन सौ में से भी दो तीन लोगों की क्राइम करने की हिम्मत बढ़ जाएगी क्राइम करने की संभावना बढ़ जाएगी तो ये मेरे टेक्निकल सॉल्यूशन ये ファストレックコートメシフカレーオーロスファストレコーフィータキイスントサタッンアジィッドコアメバーメアディナパディガーキイスペイクレメンシーナバタイマトラバダイアナバタイアンアンアンアンアンアンアンアンアンアンアンアンアンアンアンアンアンアンアンアンアンアンアンアンアンアンアンアンアンアンアンアンアンアンアンアンアンアンアンアンアン तो हमें हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को आदेश देना पड़ेगा कि वो इस केस को एक महीने के अंदर निपटा दे, वरना कसब की तरह होगा फिर से कि दो-तीन साल केस चलेगा और फाइनली वो डेंगू की वजह से मरा कोई、फा... वो मतलब 99% मर गया था और लगा कि भाई सचमुच पब्लिक को पता चला कि ये डेंगू की वजह से मरा तो गुजर もしこのような形で、このような形で、このような形で、このような形で、このような形で、このような形で、このような形で、このような形で、このような形で、の状態な形で、このような形で、このは、うな形のようなのような形で、このような形このような形で、このような形で、このようなこのような形で、このような形で、このような形で、このような形で、このような形で、こののような形で、こで、このよな形で、こな形な形で、このような形で、このようなのよ President को हमें SMS से आजेश देना चाहिए कि वो इस पे दया ना दिखाए और उनकी फांसी हो तो इस तरह से हम 3-4 मैने के अंदर ये सारे क्रिमिनल्स को फांसी दिला सकते हैं और future में ऐसे crime नहों इसलिए हमें ये कानून पास करने चाहिए Right to recall High Court Judge, Right to recall Supreme Court Judge, Right to recall Principal District Judge, Right to recall Police Commissioner औ